हैरण्य गर्भवादी हैं वे सन्यास आश्रम का आक्षेप करके यह बता रहे हैं कि निर्विशेष आत्मविज्ञान भी कर्मनिष्ठ ही हैं न की संधिकार कर्मी अधिकारिक ही सन्यासी संधिकारिक नहीं है तो जब निर्विशेष आत्मविज्ञान में भी उनके अनुसार तो ऐसे निर्विशेष आत्मा ही नहीं उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित तो, जो आत्मा है वह भी सविशेषी है स ईमान लोकान असृजत इत्यादि वाक्यों के आधार पर उनका मानना है कि आत्मा उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा भी सविशेष ही है और उपनिषद का आरंभ उस आत्मा में जगत सृष्टित्व जगत विधारकत्व जगत लयाधारदि गुणांतर को बताने के लिए है इसलिए पूर्व में बताए गए कर्मी अधिकारिक उपासना का विषयभूत जो उपास्य सविशेष ब्रह्म उस सविशेष ब्रह्म में जगत सृष्टित्वादि गुण बता करके सार्थक हो जाता है उपनिषद का आरंभ तो पुनरुक्ति दोष नहीं है इसलिए निरर्थक नहीं है उपनिषद आरंभ यह सब चर्चा पूर्व पक्ष के अनुसार की जा रही है तो फिर यह उपनिषद आरंभ तीन प्रकार से सार्थक होता है इसे बताते हुए कहा गया था एक तो गुणांतर का विधान दूसरा केवल उपासना का विधान करने के लिए मान लो तो केवल उपासना का विधान पक्ष में फिर अकर्मनिष्ठत्व सिद्ध तो होगा इस प्रकार की शंका भी वेदांती नहीं कर सकते क्योंकि जो उपनिषद प्रतिपाद्यव उपासना है उसमें केवलत्व, केवल उपासना का प्रतिपादन करने के लिए उपनिषद का आरंभ है का मतलब उपासना में केवलत्व क्या है केवलत्व है कर्माग आश्रितत्व का अभाव कुछ उपासनाएं है होती हैं कर्मांग का आश्रय लेकर के कर्मांग विषयनी उपासना अरे कर्मांग विषयनी उपासना नहीं अभी तो कर्म करते हुए हिरण्य गर्भ की उपासना की जा रही है इसलिए इसे केवल उपासना कहा जा रहा है उपासना में केवलत्व कर्म कर्मराहित्य रूप नहीं है अपितु तो कर्मांग राहित्य रूप है प्रधान साधन है कर्म का अंग साधन नहीं माना जाएगा उपासना को और दूसरा ये जो इसलिए कर्म कर्म तो सिद्ध होगा ये कर्म संबंध भी सिद्ध होगा ये दूसरा विकल्प हुआ तीसरा विकल्प है अथवा ऐसा मान लो उपनिषद का आरंभ भेदा भेद रूप से सविशेष ब्रह्म की उपासना को बताने के लिए ही है कर्म के समय ईदन यानी भेदेन उपासना की जाएगी और कर्म करके दूसरे कर्म का आरंभ अभी नहीं हुआ तो बीच वाले अवकाश में अहंग्रह उपासना सविशेष आत्मा की की जाएगी इस प्रकार भेदा भेद उपासना को बताने के लिए उपनिषद का आरंभ सार्थक होगा ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब उपनिषद का आरंभ स्वपक्ष में हिरण्यगर्भवादियों ने एक प्रकार से सार्थक बताया उपनिषद के आरंभ को तो देखें दर देखें। दर देखें। क्या कैसे तो बिना कर्म की कौन कह रहा उपासना हिरण्यगर्भ आदि गर्भवादी तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कर्माधिकारी कह रहे हैं कर्म भी करेगा उपासना भी करेगा और जब कर्म से अवकाश होगा उस समय मानस उपासना करेगा मय के रूप में हिरण्यगर्भ का चिंतन तो ये जो है सोपक्ष में उपनिषद आरंभ में पुनरुक्ति दिखा करके सार्थक के बताया गया हिरण्य गर्भवादियों के द्वारा अब हिण्य गर्भवादियों के लिए पर हैं वेदांती अन्य पक्ष पर पक्ष वेदांतियों का पक्ष वेदांतियों का पक्ष है कि सन्यासी अधिकारी को केवल आत्मविद्या है उसे बताने के लिए उपनिषदों का आरंभ है केवल आत्मस्वरूप को बताने के लिए और उस केवल आत्मस्वरूप का साक्षात्कार ही मोक्ष का साधन है ये जो वेदांत पक्ष है इसमें पूर्व पक्षी श्रुति विरोध नामक दोष बता रहे हैं वेदांतियों के पक्ष में विद्यांचा विद्यादो यस्त, भयंस और अविद्यामृत्यु तीर्थ विद्यामृतमश्नुते इत्यादि श्रुति वाक्य कर्म तथा उपासना को साथ साथ करने के लिए बता रहा है विद्यांचा विद्याच इसमें विद्याशब्द का अर्थ है उपासना और अविद्याशब्द का अर्थ है कर्म इसलिए टीका में टीकाकार ने कहा विद्यांच विद्यादि न इसके बाद में अविद्या अविद्याशब्देन अत्र तत्कार कर्म उच्यते अने अस्म मंत्रे <coughs> विद्याचा विद्यांच इस मंत्र में जो प्रयुक्त अविद्या शब्द हैं वह बताता है कार्य कर्म को अविद्या का कार्य है कर्म उसका परामर्शक है बोधक है अविद्या शब्द अब ये अविद्या शब्दित कर्म तथा विद्या विद्याशब्दित उपासना इन दोनों का सह यानी साथ साथ अनुष्ठान करता है जो उसे समुच्चय का फल बताया जा रहा है कि अविद्या मृत्यु अविद्या शब्दित कर्म से स्वाभाविक कर्म उपासना स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन रूप मृत्यु का अतिक्रमण पूर्वक विद्या से हो जाता है अमृतत्व का लाभ वह अमृतत्व है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति और फिर आगे कहते हैं कुरन एव इह कर्माणी जीजी जी, जी विशेषतम सम इत्यादि श्रुति का अवतरण तो नहीं लेकिन ये कहते हैं कि ये जो मंत्र हैं जिसकी व्याख्या विद्यांश विद्यांच इत्यादि से की गई है यह मंत्र भी यही बताता है इह यानी मनुष्य जन्मनी तो मानो शरीर मिल, आ, मिला है इस मानव शरीर में जब तक है जीव तब तक और कब तक रहना है तो सौ वर्ष तक कर्म करते हुए ही जिए वाजी नाम और इसके बाद में मूल में आता है न च वर्ष शता परम आयुर्मत्यानाम ये वाक्य इसका अवतरन देखिए टीका में ननु इत्यादि वाक्य है नस इत्यादि का अवतरण ननु अवतर नु कन्ई मंत्रे वर्षशत कर्मणीय तोक्तावी तदनतर संन सियात आह न ची तो ननु अने आशंका है क्या आशंका हुई कहा कि कुरवन नेवेह बेह इत्यादि मंत्र जो हैं सौ वर्ष तक मात्र कर्म का अनुष्ठान करने के लिए कह रहा है कर्मानी कुरवन एव शतम जिजी विषय का अर्थ हुआ सौ वर्ष तक कर्म करते हुए ही जिए अब सौ वर्ष के पश्चात सौ वर्ष तक तो कर्म करेगा आयु के और सौ वर्ष बीतने के बाद भी आयु अभिशेष है तो उसमें तो फिर कर्म का अनुष्ठान शास्त्र के अनुसार करने की जरूरत नहीं है वहां वो कर्म संन्यास करेगा संन्यास आश्रम पर जो आक्षेप शुरू में किया गया ना उसे सिद्धांति सिद्ध करना चाहते हैं यदि कि सौ वर्ष की आयु के पश्चात तो कर्म का त्याग करेगा और आत्मचिंतन करेगा तो कर्म त्याग रूप संन्यास हो जाएगा ऐसा यदि कहना चाहेंगे सिद्धांती तो कहते हैं न कवन एव मंत्रे वर्ष शत कर्मणीय तत्वक्ता तदनतर संन्यास सैत तो तदनतर में तत्कार है सौ वर्ष की आयु कर्म करते हुए बिताने के पश्चात सन्यास, तो सन्यास का आ, सन्यास को अपनाएगा इस प्रकार संन्यास आश्रम सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार की आशंका यदि वेदांती करते हैं सन्यास का समर्थन करने वाले तो कहते हैं इत्यत आह नच इति तो ये कह रहे हैं कि नच च वर्ष शता परम आयुर्मर्त्याम तो मनुष्यों की सौ वर्ष से अधिक आयु है ही नहीं च का अर्थ है तो 100 वर्ष से अधिक आयु मनुष्यों की नहीं होती 100 वर्षी मनुष्य सामान्य रूप से जीता है अब इसमें प्रमाण बताया टीका में टीका कारण शतायुर्वय पुरुषः इति श्रुते इत्य ये श्रुति बता रही है कि शतायु पुरुष होता है पुरुष मनुष्य तो मनुष्य सौ वर्ष जीता है आगे ये न कर्म परित्यागे न आत्मान उपासित ये जो मूल वाक्य हैं भाष्य में इसका अर्थ ये निकलेगा कि सौ वर्ष तो कर्म करते हुए जीना ही है और सौ वर्ष से अधिक की आयु है ही नहीं यदि अधिक आयु होती तो कर्म त्याग पूर्वक केवल आत्म उपासना करते हुए वो जीता तो ये न कर्म त्यागे न आत्मान उपास कर्म त्याग पूर्वक केवल उपासना करे वो ऐसी कोई सौ वर्ष से अधिक आयु है ही नहीं तो कैसे कर पाएगा ये यह यहाँ पर कहा गया अब दर्शितंच इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए इं बृहसहस्य शस्त्र षिश्क्षरा इति उत्वा अन्नाम इति उक्तत्वातो सहस्राणी उत्तवात् एव आयु इति तो ऋग्वेद में भी इशितंचनेगेदे शतायु पुष युति अन्य वेद की है इसलिए यह शब्द से लेना ऋग्वेद और ऋग्वेद के पूर्व ब्राह्मण वाक्य में ये कहा गया कि बृहति सहस्त्राख्य यानी बृहति सहस्त्र नामक एक शास्त्र है जिसे पहले उक्त कहा गया था यह शब्द पहले आया था उक्त की ही व्याख्या है बृहति सहस्त्राख्य शस्त्र कहो या उक्त नामक कर्मांग कहो एक बात है तो कहा उस उक्त में कितने अक्षर होते हैं बृहति सहस्त्र नामक शस्त्र के अक्षर कितने होते हैं तो कहते हैं अक्षराणाम सटत्रिशत सहस्त्रणी का अर्थ निकलेगा छत्तीस हजार बृहति सहस्त्र नामक जो शस्त्र विशेष है जिस, जिसे उक्त कहा जाता है एक शब्द से उसमें अक्षर है छत्तीस हजार सहस्राणी का अर्थ निकलेगा 36,000। क्या 36,000 हजार तो अक्षराणाम का मतलब अक्षर वर्ण अक्षर यानी वर्ण और आगे ये कह करके बृहती सहस्त्र नामक शस्त्र के अक्षरों की संख्या बता करके के ये कहा गया कि उक्त पुरुषायुषो अन्ना इति उतवात्त वर्ष वत्सर शतम् एवं आयु तो कहते हैं मनुष्य के जीवन के दिन भी इतने ही होते हैं मनुष्य कितने दिन जीता है एक करोड़ लाख दिन भी नहीं जीता पचास पचास हजार दिन भी नहीं जीता चालीस हजार भी नहीं जीता छत्तीस हजार सौ वर्ष की आयु है एक वर्ष में तीन सौ साठ होते हैं दिन दिन है ना चौबीस घंटा वो तो, तो, तो, तो, तो, तो उनका पांच दिन बड़ा हो जाता है हमारे यहाँ तो तिथियां घटती बढ़ती है ना सौ 360 दिन तो तीन को यदि सौ से गुनो तो 36000 केवल 36 छत्तीस हजार वर्ष इस शरीर में रहना है उसके बाद शरीर छोड़ना होता है ये सामान्य नियम वेद का यही है शतायुर्वे पुरुषो भगवती करके कहा ना तो एक वर्ष के 336 दिन 360 दिन तो 100 वर्ष के 36,000 दिन मात्र होता है और उसके बाद 36,000 दिन जैसे ही बीत गए तो यमराज जी आ जाते हैं अपना मेहमान आपको बनाने के लिए मुख्य अतिथि बनाने के लिए हाँ तो जो भी होता है लेकिन सामान्य आयु ये मानी गई है अन्ना का मतलब है दीन अन्ना सष्टी है अहन शब्द का षष्टि का आयुशह का मतलब आयु आयु के आयु शह यानी आयु के हाँ योग कर लो आयु बढ़ जाएगी <laughs> तो आयु के 36,000 दिन होते हैं और 36,000 के वर्ष बनाएंगे यदि 360 से भाग देंगे 36,000 को तो 100 वर्ष होते हैं तो वर्ष वत्सर शतम एवं आयु इत्याह। इसलिए कितने सौ वर्ष ही आयु है मनुष्य की इसे हमने यहाँ पर पूर्व ब्राह्मण में बताया है इसे कहते हैं कि तावंती दर्शितंचुषायु पुरुश, शो भवंती भवंती में यानी भवंती के बाद में इति शब्द का अन्वय करने के लिए टीकाकार कहते हैं टीका में लिखा है की भवंती अनंतरम इति शब्दो द्रष्टव्य तो इति शब्द का अध्यय कर लेना तो भवंती यानी इति श्रुते यह श्रुति भी यही बता रही है कि जितने बृहती सहस्त्र नामक शस्त्र के अक्षर हैं उतने ही मनुष्य के आयु के दीन है छत्तीस हजार वो सौ वर्ष होते हैं सुदर्शित इसके बाद में थोड़ी टीका है इसको देखिए सौ वर्ष बस इसमें घट जाता है वो तो अलग बात है बीच में वो हाँ। अपवाद होते हैं कोई कोई ये सामान्य नियम है उसमें हाँ, हाँ लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा ही होगा यानी सामान्य नियम होता है ना आम जनता के लिए और उनके लिए जो है वी लोगों के लिए कुछ अलग नियम होता है ऐसे कुछ विशेष लोग होते हैं उनके लिए आयु घटती तो बढ़ती भी है अब वो एक कल्प चिरंजीव हैं हनुमान जी और विभिषण और ये मारकंडे अश्वत्थामा ये सब जो हैं, वो विशेष विशेष लोग हैं जो महान शक्ति के संकल्प उनके पीछे कार्य कर रहे हैं उनकी आयु के पीछे तो ये हैं पुरुष आयुष से अन्हाम भाष्य पाठ साधु थोड़ी व्याकरण की बात कर रहे हैं कि भाष्य में जो है ना तावंती पुरुषायुषो अन्नाम सहस्त्राणी भवंती श्रुति वाक्य उसमें टीकाकार कहते हैं कि होना चाहिए था ऐसा पाठ पुरुषायुषस्य अन्नाम सहस्त्राणी भवंती ये होना चाहिए था तावंती सहस्राणी भवन ऐसा यानी आयुष के जगह आयुष अभी आयुसो जो लिखा है वो सकारांत आयु शब्द मान करके तो पुरुष आयुष ये शब्द मान करके सकारांत लेकिन समास हुआ है तो समास में समासांत टच प्रत्यय होता है टच का अ बचता है ना तो पुरुषायुष पूरा हो जाता है तो रामस्य का षष्टि का यह क्वचन जैसे अदंत शब्द का होता है ऐसे पुरुषायुष शब्द यदि अदंत होगा तो पुरुषायुष होना चाहिए ना? और समांत प्रत्यय हो करके वो अदंत बन जाता है केवल आयुष शब्द तो सकारांत है लेकिन पुरुष शब्द के साथ आयु शब्द का समास होने के बाद समास टच प्रत्यय करके जो बचा हुआ है अदंत बन गया अ बचता है ना टच का वो में मिल जाएगा तो पुरुषायु स ये पूरा अदंत होगा उसका षष्टि में बनना चाहिए था पुरुषायु सस्यान्हाम ऐसा पुरुषायु सस्य और अन्नाम इसमें अक स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के वो बन जाता ये पाठ भाष्य में साधु होता साधु होता का मतलब शुद्ध होता लेकिन ऐसा नहीं है और वो श्रुति है और भाष्यकार भगवान ने दी है इसलिए उसको भी किसी ना किसी प्रकार से शुद्ध सिद्ध करना पड़ेगा ना तो फिर आगे लिखते हैं टीकाकार कि पुरुषायुषो आयुषो इति तू समांतविधे रणित्वाभिप्राएण कथंचित ने तो पुरुष आयुषो ऐसा पाठ भाष्य में है यदि तो उस पाठ को भी शुद्ध समझना क्योंकि श्रुति है वो लौकिक नियमों और व्याकरण के नियमों का पालन श्रुति में करने की जरूरत नहीं होती है इस दृष्टि से लिखते हैं कि पुरुषायुषो अन्हाम तू समासांत विधे अनित्यवाभिप्राएण कथनचित नेय तो समासांत जो विधि है यानि सूत्र है सम्यके विधायक सूत्र अनित्य होते हैं अनित्य होते का मतलब विकल्प से होता है कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है अनित्य है समाशांत विधि तो अनित्य होने कारण कभी होगा किसी शब्द में तो होगा ही और किसी में नहीं भी होगा तो ये मान करके पुरुष आयुषो अन्हाम यह पाठ भी उचित समझ लेना चाहिए आगे हैं टीका में ही वर्ष शतन कर्मना एव व्याप्तम् इसका अवतरण नेय के पास में पूर्ण विराम है कि नहीं नए पुस्तक में पूर्ण विराम होगा तो वो उचित है यहाँ पर नहीं है कथचित नेय यहाँ पर पूर्ण विराम अब अवतरण टीका है आगे वाले वाक्य की पुरुषायुसम चेत वर्ष शताधिकम नास्ति अभी तक की चर्चा से ये निश्चित हुआ कि सौ वर्ष से अधिक मनुष्य की आयु नहीं होती है, है मनुष्य की। तो पुरुशा, सम चेत वर्ष शताधिक नास्ती यदि नहीं है तरी तन्मध्य कर्म संन्यास अतः अत आहत में भी पुरानी पुस्तक में यह पर दीर्घ की मात्रा नहीं है नए पुस्तक में है तो उचित ही है वो तब तो कहा कि सन्यास का फिर सौ वर्ष के बीच में ही कर्म सन्यास का भी अंगीकार कर लिया जाए, कर्म सन्यास को स्वीकार किया जाए। इस प्रकार यदि वेदांती शंका करते हैं तो उनकी शंका का समाधान करते हुए यह समुच्चयवादी कहते हैं कि वर्ष शतंचायु कर्मणा एव व्याप्तम कह सौ वर्ष से अधिक आयु है नहीं और सौ वर्ष के बीच में सन्यास हो नहीं सकता कर्म का क्यों तो कुरेह कर्मानी जी जी विशेषतम समा यह श्रुति बता रही कि सौ वर्ष तक तो कर्म करना ही करना है वो अनिवार्य है जैसे रिटायरमेंट होता है साठ वर्ष में ऐसे कर्म से तो वेद ने सौ वर्ष तक कार्यरत रहने के लिए कहा है सौ वर्ष के बाद यदि रिटार्ड बचे तो सन्यास ले लो लेकिन 100 वर्ष से अधिक बचने की कोई संभावना ही नहीं है 100 वर्ष की आयु बताइए सर्वसाधारण इसलिए संयास आश्रम है ही नहीं वैदिक ये समुच्चयवादी कहेंगे पूर्व पक्षी कहेंगे कि वर्ष शतन चायु कर्मणा एव व्याप्तम अब हाँ, का इसमें कोई प्रमाण सौ वर्ष की आयु कर्म से ही व्याप्त है करके का दर्शितस्य मंत्र इसका अवतरण है टीका में कि तत्र मानम आह मानम यानी प्रमाणम तो तत्र यानी सौ वर्ष की आयु कर्म से ही व्याप्त है इस अर्थ का निश्चाय प्रमाण मंत्र को बताया जा रहा है कि दर्शितस्य मंत्र इत्यादि तो दर्शित मंत्रन्यवेह इत्यादि मंत्र ने यही बात बताई है अब तथा जीव इत्यादि वाक्य का कावतरण है टीका में कि ननु शताधिकस्य आयुशो पुराणेशताधिकयुषो दशरथादेहे श्रुतत् शत इति शत तस्य अर्थवादत्त्वात् तथा शतवर्षान कर्मस्य शतायुश्रुतिविरोधन तस्थवाद्वाीकारे जीवन काल्पी इति <to come in> तो ये कहते हैं कि पुरान आदि में वेदांति पुराना आदि का आश्रय ले रहे हैं कि पुराण आदि में तो दशरथ आदिओं की सौ वर्ष से भी अधिक की आयु बताई गई है कई लोगों की सौ वर्ष से अधिक आयु बताई गई है पुराणों में तो उसका क्या होगा तो ये, ये ऐसा श्रवण होने से पुराण में ये माना जाए कि सौ वर्ष तो मनुष्य कर्म कर ले और फिर सौ वर्ष से अधिक जी रहा है जो पुराण आदि के अनुसार वह कर्म त्याग करके केवल आत्मचिंतन कर ले सौ वर्ष के बाद ऐसा माना जा सकता है ये ऐसा यदि वेदांति कहते हैं कर्म संन्यास का अंगीकार करना चाह रहे हैं जो संन्यास्रम का समर्थन करने वाले पुराण के आधार पर यदि सिद्ध करना चाहें सौ वर्ष के बाद कर्म सन्यास तो कहते नु पुराने शु शता आयुषो दशरथादे श्रोतवाद शतवर्षान कर्म संन्यासंक्य इस प्रकार की आशंका यदि वेदांती करते हैं तो शतायु श्रुति विरोधे न तस्थवाद तो ये कहते हैं कि जो शतायु श्रुति है शतायुर्वय पुरुषो भवती यह श्रुति है शतायु श्रुति तो इस श्रुति के साथ पुराण वचन का विरोध होगा ना पुराण बता रहा है सौ वर्ष से अधिक भी जीते हैं लोग और श्रुति बता रही है सौ वर्ष जीता है तो जहां श्रुति और स्मृति इन दोनों का परस्पर विरोध हो विपरीत अर्थ का कथन होने से श्रुति तो सौ वर्ष की आयु बता रही है पुराण अधिक भी आयु बता रहा है तो उस समय माना जाएगा श्रुति का विरोध पुराणों के साथ होता है तो पुराण दुर्बल होने के कारण उसे उसका अभिप्राय श्रुति के अनुसार वर्णन करना पड़ेगा उसका मुख्यार्थ जो प्रतीत हो रहा है शब्द से वाच्यार्थ वो छोड़ करके किसी दूसरे अर्थ में उसका अभिप्राय मानना पड़ेगा पुराणों का तो क्या अभिप्राय होगा तो स्तुति में अर्थवाद है वो अधिक वर्ष भी जीते जिए हैं करके पुराणों में सौ वर्ष के अधिक जीने, जीने की आयु किसी की बताई है तो वो अर्थवाद है तो ये कहते हैं तस् शतायु श्रुति विरोधे तस्या, नुराण वचन से अर्थवाद तो पुराण वचन जो है अर्थवादात्मक होने से अन्वय करना जी, आ, तस्य अर्थवादत्वाद और तो सौ वर्ष ही जिएगा और वो सौ वर्ष कर्म करते हुए ही जिएगा तो बचा ही कहां पर कर्म संन्यास के लिए समय एक ये समाधान होगा अर्थवाद मान करके और दूसरा अंगीकारवाद से बता रहे हैं कि पुराण वचन को अर्थवाद न मान करके जैसा पुराण वचन कह रहा है सौ वर्ष से भी अधिक आयु होती है करके उसको मान भी लेते हैं स्वीकार भी कर लेते हैं तो भी पुराण वचन के वाचार्थ को ही स्वीकार कर लेते हैं उसका उसे अर्थवाद नहीं मानते तो भी वह पुराण अप्रमाण सिद्ध हो जाता है उसके साथ श्रुति का विरोध होने से श्रुति एक दूसरी श्रुति है वो कहती है सौ वर्ष जियो या पचास वर्ष जियो या सौ से अधिक दो सौ वर्ष जियो आठ सौ वर्ष नौ सौ वर्ष जियो जितना जीना है जियो लेकिन कर्म करते हुए ही जीना है जीवन को कर्म से ही व्याप्त रखना है जीवन व्याप्य है और कर्म व्यापक है कर्म अनुष्ठान करना ही करना है इस अभिप्राय से लिखते हैं अंगीकार अंगी ऐसा लगाना तस्य तस् पुराण वचन से तथा अंगीकार का मतलब सौ वर्ष की अधिक आयु होती भी है ऐसा पुराण का वाच्यार्थ ही स्वीकार कर लेने पर भी जीवन कालस्य सर्वस्यापि सर्वस्यापी कर्मणा व्याप्तत्वश्रुते तो संपूर्ण जीवन काल चाहे वो वर्ष का हो या हजार वर्ष का हो वो कर्म से ही व्याप्त है तो जीवन सर्व काल से सर्वस्या कर्मना व्याप्तत्वश्रुते न तो वर्ष के पश्चात सन्यास होगा ये कहा नहीं जा सकता एवं का मतलब सौ वर्ष के बाद सन्यास नहीं कर सकते इत्याह इस अभिप्राय से यह भाष्य में लिखा कि तथा यावत् जीवम अग्निहोत्रम जो होती तो यावत् जीवम अग्निहोत्र जी होती ये जो श्रुति है यह श्रुति बता रही है कि यावत जीवन का मतलब जब तक जीवन है सौ वर्ष का जीवन हो या हजार वर्ष का जीवन हो जब जब तक जीना है तो अग्निहोत्र जो होती वो अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही जीना है यावत जीवन दर्श पूर्णमाशाभ्याम ये जेत इत्याद्या और यह श्रुति भी यही बता रही है कि जब तक जीते हो तब तक क्या करो कि दर्श पूर्णमा का अनुष्ठान करते हुए ही जीवो तम यज्ञ ये श्रुति हुई इस श्रुति ने बताया कि जितना भी जीना है कर्म करते हुए ही जीना है कर्म छोड़ना नहीं है अब तम इत्यादि का अवतरण है टीका में जीर्णो वीरमेदना जरा संस सियात आशंक्यदहन विधा रीति तो ये कहते हैं कि जीर्णो वीरमेत तो, तो जो जीर्ण है यानी जरा ग्रस्त हो गया है शरीर जीर्ण हो गया है कर्म करने लायक रहा नहीं है उसे कर्म से विश्राम लेना चाहिए अब कर्म नहीं करना चाहिए का मतलब कर्म छोड़ेगा तो जरा अवस्था ग्रस्त जो व्यक्ति है वो सन्यासी बन जाए कर्म त्याग है उसका कर्म त्याग का ही नाम है सन्यास तो इस प्रकार जराग्रस्त कर्म त्यागी होगा कर्म सन्यासी होगा ऐसा ये जीर्णो वीरमित वी इत्यादि वचन के आधार पर यदि स्वीकार किया जाए ऐसा आग्रह करते हैं सन्यास का समर्थन करने वाले तो समुच्चे का यह उत्तर है कि यज्ञ दहन विधात न इत्याह तम यज्ञ पात्र तो कहा श्रुति एक तो बता रही है जीर्णो वीरमेत और दूसरी श्रुति बता रही है तम यज्ञ पात्री तम का अर्थ है मृतम मनुष्यम यज्ञ पात्र ही सह दहंती तो उसके परिवारजन उसने जीवन भर जिन पात्रों से यज्ञ किया है शुरुआती पात्र होते हैं ना यज्ञ के लिए उन पात्रों के साथ ही उसके अंत्येष्टि करते हैं का अर्थ हुआ यज्ञ पात्र मृत्यु तक समाल करके ही रखने हैं और संभाल करके कब रखे जाएंगे जब नहीं तो अपना एक जीवन में यज्ञ कर लिया और बाकी बांध करके कहीं ना कहीं रख दिया तो घून खा करके उसका चूर्ण बना देंगे पात्रों का वो होगा ना तो इसके लिए रोज रोज प्रयोग करने वाले जो काष्ठ पात्र होते हैं उनमें गुण आदि नहीं लगेंगे वो बने रहेंगे मृत्यु तक अंतिम में अंत्येष्टि में साथ में देने होते हैं तो क्या अब दिधार शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि करते कौन है तो हाँ तो अंत्येष्टि तो तो जो है विधि विधान के अनुसार होती ही कहा है अब शादी के लिए ब्राह्मण लोग जो है आई उन रिलरिक बोल करके शादी कराते हैं जी शादी के मंत्र है क्या आई आईन रिलरिक तो इससे शादी होती है तो अंत्येष्टि तो किसी से भी होगी नाभ्या आशीद <laughs> तो यज्ञ पात्र दहंती तम यज्ञ पात्र दहंती ये श्रुति ये बताती है कि जितना भी जीना है वो कर्म करते हुए ही जीना है और अंतिम में उसने जीवन भर जिन पात्रों का उपयोग कर्म करने में किया है उन पात्रों को पात्रों के साथ उसकी अंत्येष्टि करनी है हाँ अब एक दूसरी श्रुति शुर। आ रही हैं। है ऋण त्रय एक वाक्यन भाष्य में इसका उत्तरण है टीका में कि नु यीवादिवाक्या प्रतिपन्न गारहस्थ्य विषय तत्व्यम अन्यथा ब्रह्मचारीणी तद विधि प्रसंगात तत गारहस्थ्या तो ननु जीवादि पूर्व कर्मत्याग सैत नुव तो प्रतिपन्नगा विषय अग्निहोत्र जुहोती इत्यादि जो वाक्य है इन वाक्यों का अधिकारी मानना चाहिए जिसने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया उसे तो प्रतिपन्न गारहस्थ्य विषयत्वम तो प्रतिपन्न गारहस्थ्य का मतलब गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया है जिसने उसे कहा गया प्रतिपन्न गारहस्थ्य और विषय शब्द यहां अधिकारी अर्थ में है तो तद अधिकारिक ये वाक्य है यावजीवादी वाक्य ऐसा कहना चाहिए सभी के, सभी आश्रमियों को इन वाक्यों का अधिकारी न मान लिया जाए जानेंगे मनुष्य मात्र को तो क्या होगा तो अन्यथा ब्रह्मचारिणों पी प्रसंगात तो अन्यथा यानी मनुष्य मात्र को यावत श्रुति का अधिकारी मान लेने पर ब्रह्मचारियों को भी तद विधि अग्निहोत्रादि का विधान का प्रसंग आएगा मानना पड़ेगा कि ब्रह्मचारियों को भी अग्निहोत्रादि दर्श पूर्णमाशादि जो गृहस्थ आश्रम में अनुष्ठे कर्म है वो ब्रह्मचार्य आश्रम में भी अनुष्ठान करता रहे क्योंकि वो भी जी रहा है जीवन प्रयुक्त ही है यदि ये, ये कर्म तो तो अन्यथा ब्रह्मचारीणों की तद विधि प्रसंगात ततच गर्म इसलिए ब्रह्मचारी को यदि अग्निहोत्रादि जो यावज जीव का विधान करने वाले यावज जीवादि वाक्य उसका अधिकारी नहीं मानना चाहिए ये निश्चित हुआ तो ये मानना चाहिए कि फिर अग्निहोत्रादि कर्मों का त्याग गारहस्थ्य स्वीकार करने से पहले प्राप्त हो जाएगा क्योंकि याव जीवादि श्रुति का अधिकारी यानी कर्म विधान का अधिकारी गृहस्थ होने पर है तो गृहस्थ होने से पहले ही गृहस्थ में विहित जो कर्म है उनका वो अंगीकार ही न कर ले त्याग कर ले कर्मानुष्ठान के प्रयोजक गारस्ते को स्वीकार ही न कर ले तो गारस्त्यात गार ततच गर्म त्यागस्त से पहले कर्मत्याग कर्म त्याग सिद्ध होगा अतः आह ऐसा यदि कर्म संन्यास का समर्थन करने वाले मानेंगे तो उनका निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा समुच्चयवादी के द्वारा यह कहा गया कि ऋण श्रुति बता रही है श्रुति है जाये मनो वै ब्राह्मण स्त्री ऋणवान जायते हैं कृत मनुष्य जन्म लेता है ऋणी तो बनकर के ही जन्म लेता है जन्म लेने के बाद ऋण नहीं लेता पहले से ऋण लेकर के ही आता है और ऋण चुकता करने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है और तीन ऋण क्या है तो ये ऋषि ऋण पितृण और देव ऋण तो ऋषि ऋण ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्रों के अध्ययन आदि से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है और पितृण से मुक्ति मिलती है कुल परंपरा को शुरू रखने से कुलाचार जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ उसे हमारे कुल में आने वाले उत्तराधिक उत, उत्तर में आने वाले जो लोग हैं उनको भी समझाएं, सिखाएं और समय-समय पर स्वर्ग में पधारे हुए पूर्वजों के प्रति श्राद्धादि करने से और देव ऋण से मुक्ति मिलती है आदि से इस प्रकार ये ऋण त्रय से मुक्ति के लिए यज्ञ आदि करना जरूरी है तो ब्रह्मचारी भी जन्म लिए हुए हैं का अर्थ है तीन ऋण साथ में लेकर के आए हुए हैं अरुण तीन ऋणों से मुक्त होने के लिए उन्हें भी कर्म करना है इसलिए गृहस्थाश्रमी उनको भी बनना ही है ये लोग चाहते हैं सभी के सभी गृहस्थाश्रमी ही बने मनुष्य है तो गृहस्थ आश्रम ही बनेगा क्योंकि तो गृहस्थ आश्रम में आने के बाद ही ऋण से मुक्ति का उपाय किया जा सकता है तो एक तो एक टीका है थोड़ी सी उसे देखिए जाये मानो वही ब्राह्मण त्रिभीर ऋणवान जायते और ऋणा तीन अपत मनोमोक्ष निवेश इति स्मृत यमनु स्मृति है कि तीन ऋणों से मुक्त करने के आ, मुक्त होने के बाद अपने मन को मोक्ष मार्ग में लगा ले स्मृति भी यही बता रही है कि ऋण त्रय के अपाकरण के साधन भूत कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए गृहस्थ बने ततच अपाकरणार्थम तेनापि ग्यम एव प्रतिप्तव्यम न संन्यास इत तो ये निश्चित हुआ कि तद अकरणार्थम यानि ऋणत्रय का अपकरण करने के लिए अपकरण का अर्थ है निराकरण चुकता करना तो ऋणत्रय को चुक्ता करने के लिए तेनापि यानी ब्रह्मचारी गारस्थ्यम एव प्रतिपत्तव्यम ये नहीं कि गृहस्थ में जाने से पहले ही सन्यासी बन जाए उसको भी गृहस्थ आश्रम में ही जाना है तो गारस्तम एव प्रतिपत्तव्यम न संन्यास ये अर्थ निकला ऋण त्रय श्रुतेश्च इस वाक्य का, का हाँ, हाँ, श्रुति और स्मृति दोनों को दिया, दिया। ह हाँ, हाँ? और दो कौन से हाँ अतिथि पांच पाप गृहस्थ जीवन में संभव होते हैं उनको पंचसुना कहा जाता है उन पांच पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित स्वरूप पंच यज्ञ किए जाते हैं आ? तो ये भी एक प्रकार से जो है वो उसके लिए है आ, संचित पाप की निवृत्ति के लिए संचित गत और यहां पर भी जो रोज के पाप हो रहे हैं उन पापों पापों का फल ना हो अज्ञात पापों का फल ना हो इसके लिए हा? क्या हुआ अतिथि देवो भो ये तो वैदिक भी है खाली स्मार्थ कैसे कहेंगे इसको अतिथि देवो भो ये श्रुति है कि नहीं तो इस प्रकार ये समुच्चयवादी ने अभी तक ये सिद्ध किया कि चाहे सौ वर्ष की आयु मान लो या सौ वर्ष के अधिक की आयु भी मान लेते हो तो भी जीवम अग्निहोत्र जो यात इत्यादि श्रुतियां यह बताती है कि जब तक जीना है तब तक कर्म करते हुए ही जिए का मतलब सन्यास शास्त्रीय है ही नहीं समुच्चयवादी के अनुसार और इसके बाद आगे आएगा सिद्धांत तो तब जितना ये पूर्व पक्षी जो है आक्षेप करते जा रहे भाष्यकार भगवान हाँ